दो प्रश्न है एक अमित दौरकर जी का अकोला से प्राण अवस्था में चेतना किस प्रकार की होती है इसका उत्तर मुझे लगता है परिचय कैंप में देना ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि थोड़ा लंबा रहेगा और एक प्रश्न है अनन्या कुमारी जी का कि मैं उत्पादन करना चाहती हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्किल को विकसित किया जाए ये भी शोधन से जुड़े मुद्दे शिविर में कैंप में ले सकते हैं दो प्रश्न और ले लेते ले हैं आखिरी के राजेंद्र साठी जी का मुंबई से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से शहर में भीड़ बढ़ रही है गाँव का शोषण हो रहा है इस व्यवस्था का विकल्प क्या होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लोगों को रोजगार तो मिले लेकिन उससे हो रहा है प्रदूषण तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए साठा जी देखिए ऐसा है अगर आप विकल्पात्मक नजरे से पूछ रहे हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि हर गांव अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने गाँव में ही है ना गाँव का मतलब एक ऐसे निश्चित लोगों की संख्या सौ परिवार दो परिवार हज़ार परिवार एक ही रहते हुए अपने लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को जैसे खाने की है ना रहने की आवश्यक वस्तुओं को अपने गांव में उत्पादित करते हैं तो डिसेंट्रलाइज मॉडल खड़े होते हैं अभी क्या हो गया सेंट्रलाइज मॉडल से ये सब पोल्यूशन हो रहे हैं और डिसेंट्रलाइज मॉडल जब बनने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आ, उसमें जो पॉल्यूशन है एक एक निश्चित सीमा में एक गांव में कोई एक एक तरह का कुटीर उद्योग चलता है कुछ 10-20 गाँवों के बीच में एक चप्पल का कारखाना हो सकता है हज़ार दो हज़ार दस हज़ार गाँव के बीच में एक सीमेंट का कारखाना हो सकता है तो अनावश्यक ट्रांसपोर्टेशन अनावश्यक आ, हम किसके लिए काम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है अभी तो है ना तो ऐसे अन लोगों के लिए हम काम करते चले जाते कितना मात्रा में काम करना है वही पहचान नहीं होता है तो अंतिन दौड़ में जब लगे उसके कारण दिक्कतें हैं तो उद्योग भी चलाने हैं लेकिन उद्योगों को ठीक ठीक पहचान कर इनकी एक सीमा रेखा तय हो सकती है कि जैसे हम ये देखेंगे 100 गाँव के बीच में यदि मान लीजिए एक चप्पल का कारखाना लगना है तो वो 100 गाँव में यदि कितने लोग हैं उनके लिए कोई चप्पल का निर्माण करता है और उसके लिए एकदम टारगेट सेट रहता है उसमें कोई किसी भी प्रकार से कोई भी डिमांड एंड सप्लाई का मुद्दा नहीं आता है इस प्रकार के एक बढ़िया सुंदर मॉडल यहाँ पर निकल के आते हैं उसको अध्ययन आप कर ही रहे हो आगे आप आके करिए तो डिसेंट्रलाइज होने से ये सब संतुष्ट हो सकते हैं संतुष्ट हो सकते हैं और ये जो ये जो गांव से शहर में जाना है शहर से गांव में जाना है ये सब मामला जो है इसको भी बहुत बहुत ठीक से नियंत्रित किया सकता है इसको अध्ययन करिए